हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आइए नव स्कंद की कथा को आरम्भ करते हैं ये इस स्कंद में चौबीस अध्याय हैं तेरा अध्यायों में सूर्यवंश की कथा और ग्यारह अध्यायों में चंद्रमा की कथा श्री सुखदेव को स्वामी जी कहते राजा परीक्षित मुझे हजारों वर्ष भी दे दिए जाए कि इन दोनों वंशों के विषय में विस्तार से कहना है तो मैं असमर्थ हूँ तो सुखदेव जैसे परमांस जब इस प्रकार से कह रहे हैं तो दास की क्या औकात जो इन दोनों वंशों के विषय में कह सकूँ आकाश का अंत नहीं है फिर भी पक्षी अपनी शक्ति से उड़ते हैं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 और मरीचि ऋषि के बेटा हुए कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि के बेटा हुए वेवस्वान जिन्हें कहा जाता था और सूर्य और इससे चला सूर्यवंश वेवस्वान सूर्य देव जो है इनकी पत्नी संध्या से श्राद्ध मनु का जन्म हुआ श्राद्य मनु की पत्नी थी जिनका नाम था श्रद्धा संतान नहीं थी तो श्राद्ध मनु ने विशिष्ट ऋषि अपने गुरुदेव से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवायाज्ञ करता ब्राह्मणों को माता श्रद्धा देवी ने कह दिया कि मुझे तो कन्या की कामना है इसी तरह से पुत्र की जगह पुत्री का भी जन्म हो गया जिनका नाम था इला श्राद्धे मनु ने गुरु विशिष्ट से कहा कि ऋषि भर हमने तो पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाया था ये कन्या कैसे आ गई तो उस वक्त जो है श्राद्ध मनु ने श्राद्ध मनु से विशिष्ट ऋषि ने कहा देखो राजन आपकी तो कामना थी पुत्र की पर आपकी पत्नी की कामना थी कि कन्या का जन्म हो लेकिन आप चिंता ना करें भगवान की कृपा से ये कन्या ही पुत्र बन जाएगा तो भगवान की कृपा से ईला नाम के कन्या यही सुदुम नाम का राजकुमार बन गया एक दिन के बाद है कि सुदुम घूमने के लिए गए अपनी सेना को लेकर उस समय वन में प्रवेश कर गए जिसका नाम था इला वर्ता कांड यहाँ प्रवेश कर गए जैसे ही सुदुम प्रवेश करके अपने घोड़े को लेकर तो सुदुम का घोड़ा घोड़ी बन गया और ये जो थे, ये जो राजकुमारी इला बन गए और जितने पुरुष सैनिक थे वो सब क्या बन गए महिला सेना बन गई ये सुनकर परीक्षण में जी हैरान हो गए सुखदेव को जी से कहा कि आखिर इस मन में ऐसा क्या था कि जिसके कारण जो है वो जो सुधम राजकुमार स्त्री बन गए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 एक एक समय क्या हुआ कि राजा शर्याती अपनी अपने सैनिकों को अपने परिवार को लेकर गए घूमने के लिए और जहाँ घूमने के लिए गए थे वो चमन का वन था तो उस वक्त हुआ ये कि सुकन्या सखियों के संग घूम रही थी तो उस वक्त जो है वो सुकन्या को एक ज्योति चमकती दिखलाई थी अब जब सुकन्या को ज्योति चमकती दिखलाई दी, तो उसने काटा लिया और उसकी आंख में मार दिया तो वो ज्योति जो चमक रही थी उससे रत् बहने लगा सुन सुकन्या घबरा गई अब जितने वहां पर जितने भी जो लोग थे वहां उन सबका मलमूत्र आना क्या हुआ बंद हो गया मलमूत्र आना बंद हो गया तो राजा शरियाती बड़े धर्मात्मा थे राजा शरियाती समझ गए कि हो ना हो किसने ऋषि के चरणों में अपराध कर दिया है तो पूछने लगे तो उस समय का राजा हमसे तो कुछ अपराध नहीं हुआ तो इनकी जो कन्या थी सुकन्या वो वो बोल उठी कि पिताजी मैंने एक मट्टी की भामी में ज्योति चमकती देखी और मैंने कांटा बीन दिया उसमें तो उसमें रथ मेहने लगा इतने में चवन ऋषि आ गए क्योंकि वो ज्योति नहीं चमक रही थी वो चमन ऋषि के नेत्र थे और सुकन्या ने चमन ऋषि का नेत्र ही फोड़ दिया एक चमन ऋषि के नेत्र से खून बह रहा है चमन ऋषि ने कहा कि हे राजन ये तेरी कन्या ने मेरे चरणों में अपराध किया है और मेरे हिसाब से सब का मलमूत्राना बंद हो गया और अगर तुम्हारी ये कन्या मुझसे विवाहित हो जाए तब तुम सब इस श्राफ से मुक्त हो सकते हो तो राजा तो बड़ी चिंतामग्न हो गया ये तो बूढ़े ऋषि हैं और मेरी तो सुंदर कन्या हैगी। तो सुकन्या बड़ी धार्मिक थी बोले पिताजी मेरे अपराध से सबको दंड भोगना पड़ रहा है तो मैं ऋषि के पास रहने के लिए तैयार हूं इस तरह से सुकन्या का विवाह चवन ऋषि के संग हो गया आगे चलकर क्या हुआ कि एक दिन अश्वनी कुमार जो है वो चमन ऋषि के आश्रम में आए तो खूब की सेवा की सुकन्या ने अश्वनी कुमार पसन्द हो गए बोले वर माँगी है तो उस समय देखो अपना चमन ऋषि ने कहा कि देखो हे देवो मेरी पत्नी है युवक जवान और मैं बूढ़ा हूँ तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे योग्यता प्राप्त हो जाए तो उस समय जो है वो अश्वनी कुमारों ने एक सुंदर तालाब का निर्माण किया और चमन ऋषि को लेकर तालाब में चले गए जैसे तालाब से बाहर निकले तो तीनों एक जैसे तो अश्विनी कुमारों ने कहा हे hey, सुकन्या बदाम तीनों में से तेरे वर कौन से सुकन्या तो बड़ी जो सोच में पड़ गई उस समय प्रणाम किया हे देवो कहीं जान अनजान में किसी और का नाम ले दिया तो मेरा तो पति व्रता वर्त भंग हो जाएगा आप दया कीजिए मेरे स्वामी को दे दीजिए तो इस तरह से जब चमन ऋषि को दिया तो चमन ऋषि सुंदर राजकुमार की तरह जवान हो गए एक दिन के बात ही कि राजा शरियाती सोचे चलो अपने कन्या से मिलने चलते हैं वन में तो जैसे ही राजा शरियाती वन में आए अपनी कन्या से मिलने देख चौंक गए कि मेरी बेटी के संगे जवान युवक पुरुष कौन है अरे मेरी बेटी ने अपनी इच्छाओं के लिए अपने बूढ़े पति को छोड़ दिया और इस युवक को अपना लिया हैगा तो बुरा भला कहने लगे, गए अरे पापनी तुझे तुझे सर्व नहीं आई तूने अपने स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े पति का त्याग कर दिया अरे तूने तो हमारे वंश को भी कलंकित कर दिया और पति के वंश को भी कलंकित कर दिया अच्छा राजा शर्याती बोलते जा रहे हैं सुकन्या मुस्कुराती जा रही है उस समय हंसते हुए सुकन्या ने कहा पिताजी ये आपके दामाद चमन ऋषि हैं और अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्हें योग्यता प्राप्त हो गई है बुलभक्त वत्सल भगवान की जय है शरियाती जी के पुत्र हुए अनर्थ जिनके पुत्र हुए रेवत और रेवत महाराज जी ने समुद्र में एक नगरी बसाई थी रेवत जी लाया जैसे भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई ऐसे रेवत महाराज जी ने भी प्रभु को यहाँ लिया तो रेवत महाराज जी ने भी नगरी जो है वो बसाई अब जैसे कि ऐसे ना एंगल बनता है तो वो ताकि उनको भी सुस्ती नहीं चढ़े लगा रे हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम आरे राम आरे राम हरे हरे तो इन्हीं राजा रेवत ने समुंदर के भीतर एक नगरी बसाई अब हिसाब लगाएं कि कैसे हमारे राजा है अगर आप विचार करें तो कैसे राजा है देखो राजा वसु का चरित्र जो हमने देखा भागवत में महाभारत से कि जिन्होंने वो पर्वत को लात मारी तो इससे हो गए थे पर्वत के अब किसी को बोले बोलेंगे ये तो बेकार बातें हैं ये सब बनावटी बातें ही तो ये बात हकीकत है इन्हीं ही रेवत महाराज जी के बेटा हुए जिनका नाम था कुकुदनी कुकुदे, कुकुदनी की बेटी जिनका नाम था रेवती बड़ी खूबसूरत थी रेवती तो उस समय कुक्ुधनी ने कहा भाई मेरी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है तो मेरी बेटी के लिए वर कौन सा होना चाहिए ये तो ब्रह्मा जी बताएंगे तो ब्रह्मलोक में अपनी बेटी को लेकर चलेंगे किसे रेवती को अब ब्रह्मा जी किसी कार्य में लगे थे अब जैसे ही ब्रह्मा जी अपने कार्य से मुक्त हुए हैं कु्कुधनी ने ब्रह्मा जी के चरणों में नमन किया और कहा कि हे पितामा है मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर बताइए मैं इसलिए आपके पास आया हूं ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे ब्रह्मा जी ने कहा hey, कुकुधनी तुम्हें पता है तुम्हें नीचे से ऊपर आए कितना समय हो गया सत्ताईस चतुर्युग बीत गए त्रेता युग द्वापर युग कलयुग सत्ताइस मर्तमा गुजर गए अब तो इसके कोई माप के भी नीचे नहीं रहे कुकुधनी बड़े चिंतामगन हो गए अब क्या करना चाहिए तो उस समय पितामा ब्रह्मा जी ने कहा कि यदुवंश में एक राजकुमार है वो है बलराम तो बलराम के संग जो है वो तुम्हारी कन्या का विवाह हो जाएगा जाओ तुम उनके पास जाओ इन्हें लेकर अब रेवती बहुत लंबी थी क्योंकि रेवती जो है वो त्रेता युग की थी बलराम जी द्वापर युग के तो त्रेता युग के लोग 21 फिट के और द्वापर युग के ग्यारह फिट के तो ये तो बहुत समस्या आ गई तो जैसे ही बलराम जी के बाद लेकर आए कु का प्रस्ताव रखा तो बलराम जी ने क्या कह अपना हल मुसल होता ना देव महाराज उसकी सर पर और रेवती देवी को अपने ही माप का बना दिया इस तरह से हमारे दाऊ भैया जी का विवाह ही देवी रेवती के समूमा बोलो बलभद्र महाराज की जय इसी तरह से शादी मनु के एक बेटा थे जिनका नाम था नभक और नभक के बेटा हुए नाभाग हुआ ये था कि नभक महाराज जी के और भी बेटा थे पर इनका जो छोटा बेटा था नाभाग इनका मन जो ना राजका जाति में नहीं लगता था ये तब करने के लिए मन में चले गए आगे चलकर नभक महाराज जी बूढ़े हो गए खटिया है उस समय ने कि जो दूसरे बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया कि पिताजी की दौलत जो थी जितनी भी जायदाद उनका आपस में क्या कर दिया बंटवारा कर दिया और नाभाग कैसे में किसे रखा पिता को रख दिया नाभाग जब तप कर कर आया अपने पिता के चरणों में नमन किया तो उस समय पिताजी ने कहा देख नाभाग तेरे भाइयों ने सब कुछ तो ले लिया और मुझे तुझे हिस्से में दिया तो उस समय नाभाग ने कहा पिताजी मेरी तो सबसे बड़ी दौलत ही आप हो तो नवक बहुत मुस्कुरा है उस समय अपने बेटे नाभाग को कहा नवक महाराज ने कि देखो बेटा अंगिरा गोत्री ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं जैसे ही यज्ञ का सप्ताह दिन आता है वो यज्ञ पूरा नहीं होता इसलिए वो स्वर्ग में जा नहीं सकते तुम उस यज्ञ में जाओ और उस यज्ञ की कमी को क्या कर दो पूरा कर दो नाभाग गए अंगीरा गोत्री जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनको सहायता दी सप्ताह दिन में यज्ञ पूर्ण हो गया जब वो उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो जितना सोना चांदी हीरा मोती आदि था रथ के उसमें यज्ञ में तो सब कैसे दे दिया बोले नाभाग ये सब तुम रखो हम तो स्वर्ग जा रहे हैं वो तो स्वर्ग चले गए अब जब नाभाग उन सब धन आदि को समेटने लगा तो उस समय काला पुरुष आया उस काले पुरुष ने कहा हे नाभाग यज्ञ में बचा भाग हमारा हिस्सा होता है तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ अपने पिताजी से जाकर पूछ लो अब जब नाभाग ने कहा कि इतने गर्व से जब कह रहे हैं तो होगा ही नहीं का हिस्सा ही नहीं का होगा अब हुआ ये कि नाभाग दौड़े दौड़े अपने पिता नभक के पास गए बोले पिताजी आपके आशीर्वाद से यज्ञ तो पूरा हो गया और वो ऋषि भी जो थे अंगीरा गोत्र ऋषि वो भी सब चले गए वो धन आदि तो हमको दे दिया था यज्ञ में तो उस समय जब हम समेट रहे थे उस समय काला पुरुष आया और उस पुरुष ने कहा हे नाभाग ये हमारा हिस्सा होता है यज्ञ में बचा भाग तो क्या पिताजी वो कौन है काला पुरुष और वो इतने गर्व से क्यों कह रहा है कि ये यज्ञ में बचा भाग हमारा भाग होता है उस समय नवक मुस्कुराए नवक ने कहा मेरे बेटा वो काला पुरुष कोई और नहीं वो तो देवादिदेव महादेव हैं और यज्ञ मैं बचा भाग उन्हीं का ही भाग होता है का। अब तो ना भाग मरा दौड़े दौड़े गए महादेव के चरणों में डंडवट प्रणाम किया भगवान क्षमा करना ये तो सब आपका भाग है और मैं जो है सपना हिस्सा समझ रहा था मुझे क्षमा कर दे महादेव प्रसन्न हो गए महादेव ने कहा देख नाभाग ना तो मैं वहां था और ना ही तो मेरा कोई गुप्तचर या कोई सेवकता था वहां जैसा तेरे पिता ने कहा तूने मुझे वैसा ही आकर कह दिया है तो जा ये सब मैं तुझे देता हूं तो इस तरह से नाभाग महाराज को जो इनके भाइयों को हिस्सा मिला होगा ना उससे भी बहुत दुगना मिला है इसको कहते हैं इन्हीं नाभाग महाराज जी के बेटा अरे जिनका नाम सुनते पवित्र हो जाएंगे यहां बोली अम्बरीश महाराज की जय श्री अम्बरीश जी महाराज आप सप्त वसुंदरा के राजा कोई कमी नहीं आपको पर इतने बड़े सम्राट होने के बावजूद भी मंदिर की झाड़ू कोचू आप खुद करते थे भगवान को श्रृंगार अपने हाथ से कराते थे जल नदी नदी तालाब बहुत दूर था वहां से जल भरकर खुद लाते थे एक समय तो ऐसा हुआ कि कहीं सेवा करते करते आपको निंद्रा आ गई होगी जल लाना भूल गए तो इनकी पत्नी ने सोचा रे स्वामी जी तो अब आराम कर रहे थक गए तो मैं ही लेकर आ जाती हूँ जल अब जब उनकी पत्नी जल लेकर आ गए जब श्री अमरीश जी महाराज की आँख हाँ खुली बोले मैं तो जल लेने नहीं गया था लेकर कौन आया तो इनकी पत्नी जी ने कहा ये सेवा हमने कर ली बोले नहीं तुम्हें मेरी सेवा में हाथ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें अगर भगवान की सेवा करनी है ना खुद करो मेरी सेवा में हाथ मत डालो ऐसे अमरीश महाराज भोजन भी भगवान को खुद बना के भोग लगाते थे यहां तक चक्की भी खुद पीसते थे गर्मी का मौसम लू चल रही है सूर्य का तापमान पसीना रहा है आप चक्की पीस रहे है। उस समय थोड़ी देर में ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चलने लगी अब मारा जुआ ये अमरीश महाराज जी ने विचार किया कि ये मौसम कैसे बदल गया पर जैसे ही अमरीश जी महाराज जी ने पीछे देखा तो भगवान जगतनाथ प्रभु अपने पितांबर से हवा कर रहे हैं अमरीश पराजी भगवान के चरणों में लोटपोट करने लगे अरे प्रभु हम तो पति जीव है आप तो पावन हैं प्रभु हमारा कर्तव्य आपकी सेवा करना प्रभु आप आप मुझे हवा कर रहे हैं प्रभु क्यों मुझे अपराधी बना रहे हैं? भगवान ने कहा हे अमरीश तू तो इतना बड़ा सम्राट और इसके बावजूद तू मेरे मंदिर में झाड़ पूजा करता है सिंगार कराता है नदी का जल भर के लेकर आता है भोजन बनाता है चक्की पीसता है तो क्या मैं तुझे हवा नहीं कर सकता जा आज से सुदर्शन चक्र मेरा नहीं आज से सुदर्शन चक्र तेरा हुआ दे दिया चक्र एक दिन की बात है कि अमरीश महाराज जी ने एकादशी का व्रत रखा था मतलब इन्होंने इनों, एक संकल्प लिया था कि मैं पूरे वर्ष में एकादशी का नियम पालन करूँगा एकादशी तो द्वादशी परायण तो इन्होंने एक व्रत रखा था एक समय पर ये ऐसा होता है कि जैसे एकादशी मानव जो है वो ग्यारहस की तिथि सुबह लग गई हो या रात को लग गई हो तो उस तिथि पर एकादशी आरम्भ हो जाती थी और द्वादशी की तिथि जिस समय भी जो विश्राम होती थी उस समय इस व्रत को खोलना पड़ता था यानी कि तेरस में नहीं जाना पड़ता था बारहस में ही व्रत को खोलना पड़ता था तो द्वादशी की तिथि थी उस समय दुर्वासा ऋषि आ गए अपने शिष्यों को लेकर अब अम्बरीश महाराज जो परम भागवत तो अमरीश अम्बरीश महाराज जी ने कहा भगवन भगवान आइए आज द्वादशी की तिथि है अब हमारे यहां भोजन पाइए दुर्वाजा ऋषि का कहा वास्तुनो भोजन तो मैं पाऊंगा पर अभी नहीं अभी तो मैं जा रहा हूँ तालाब में स्नान आदि करूँगा जप आदि करूँगा संध्या वंदना कर कर तेरे यहाँ भोजन पाऊंगा अमरीश महाराज जी तो हैरान हो गए बोले मुझे द्वादशी में व्रत को पूर्ण करना है और ये तो तेरस मतलब द्वादशी के बाद संध्या में आएँगे यानी कि आसान तरीके में कि मुझे तो सुबह व्रत को खोलना है ये तो शाम को आएंगे हमारा व्रत तो खंडित हो जाएगा तो पूछ लिया ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करना चाहिए ब्राह्मण ने कहा देखो राजन आपने निर्जल एकादशी का व्रत किया है तो आप अपनी दुआदशी में भगवान का चरणामृत ले लो अपने निर्जल व्रत को आप खोल लीजिए और निर्जल व्रत को खोल लीजिए और भोजन मत पाना भोजन कब पाना जब ऋषि आ जाए उनको भोजन खिलाकर पा लेना तो अमरीश महाराज जी ने भगवान का चरणाव्रत लिया जिसमें चरणाव्रत भगवान का तुलसी दलद तुलसी पत्र लाल कर व्रत ले लिया निर्जय व्रत को खोल लिया दुर्वासा ऋषि को ऐसा लगा कि हमें भोजन का निवेदन देकर इस अम्बरीश ने हमारा अपमान कर दिया भोजन पा लिया अपनी चुटिया से एक डायन को प्रकट कर दिया डायन को बोला जा उस अपराधी अमरीश को मार अब वो डायन जो है वो जब अमरीश महाराज जी के पास आई तो अमरीश महाराज जी तो डायन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए पर अमरीश महाराज जी की रक्षा कौन कर रहे हैं सुदर्शन चक्कर तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और नाइन को मार दिया तंत्र शास्त्रों के अनुसार अगर आपने किसी पे तंत्र मंत्र कर दिया और वो मानो सवा सेर निकला या कोई वैष्णव निकल गया तो वो उलट हो जाता है अब इसका तंत्र मंत्र क्या हो गया उलट क्योंकि सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि को मारने जा रहे हैं कि इसी ने यह अपराध किया ना तो सुदर्शन चक्कर चले गए दुर्वासा ऋषि के पास दुर्वासा ऋषि आगे सुदर्शन चक्कर पीछे ब्रह्मा जी की शरणागति में चले गए बोले पितामा रक्षा कीजिए बोले किससे? बोले भगवान के अमोक अस्त्र सुदर्शन चक्कर से ब्रह्मा जी ने कहा भाग ही आतंकवादी को पना देने वाला आतंकवादी के अब ये दौड़े दौड़े गए शंकर जी के पास बोले महादेव रक्षा कीजिए बोले किससे बोले भगवान के सुदर्शन चक्र से तो भाई महादेव ने कहा देखो भैया जिसका चक्र है तू उसी के पास चला जा अब ये आ जाड़े महाराज दुर्माशा ऋषि भगवान विष्णु के पास आए बोले प्रभु रक्षा कीजिए तो भगवान ने भी पूछ लिया किससे बोले आपके ही अमोक अस्त्र सुदर्शन चक्र से भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं मैं काबिल नहीं तो दुर्भा ऋषि बोलते हैं कि मैं जगत गुरु नारण की शरणागति में आया हूं और वो कह रहे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं तुम तो, तुम तो महाराज स्वतंत्र है कौन जब नारद ऋषि को रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार बंदर का मुख दे दिया था तो उस समय क्या कहा था देव ऋषि नारद जी ने भगवान को कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई आपके ऊपर कोई है नहीं ना पड़ा इसलिए आपने शंकर जी को जहर दे दिया और मणि खुद रख ली लक्ष्मी को खुद रख लिया आपके ऊपर कोई है नहीं ना पर यहाँ तो भगवान कह रहे कि मेरे ऊपर भी कोई है तो भाई दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर आप स्वतंत्र नहीं हो तो कौन है आपके ऊपर भी कोई है बोले हाँ अहम भक्त पराधीनो मेरे भक्त मेरे ऊपर कौन है मेरे भक्त जा उसकी वैष्णव के चरण शरणागति में चला जा वो इसको शांत करेगा दुर्वासा जी भगे भगे अम्बरीश महाराज के चरणों में अरे अरे अमरीश महाराज जी ने कहा भगवान दुर्वासा जी गए अरे प्रभु आइए भोजन पाइए बोले भोजन को छोड़ फिर इसे शांत कर उस समय परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज जी सुदर्शन चक्र के सामने खड़े होकर प्रार्थना करी कि मुझसे और मेरे पूर्वजों ने कभी किसी के चरणों में प्रार्थ नहीं किया हो सबको एक सम्मान समझाओ तो शांत हो जाइए नहीं हुआ बिल्कुल शांत नहीं हुआ अब अम्बरीश महाराज जी ने कहा कि प्रभु सियाराम राम मैं सब जगह जानिए कि चरिन परिन वृक्ष आदि जड़ चेतन में सबके अंदर चाहे देव हो मनुष्य हो राक्षस हो भूत हो पिशाज हो कोई भी हो इस संसार में और सबको मैं नारायण स्वरूप समझता हूँ सब मैं भगवान का दर्शन करता हूँ किसी से भेदभाव ना करता हूँ सबको अपना पूजन्य मानता हूँ तो हे सुदर्शन चक्र भगवान शांत हो जाए शांत हो गए इसलिए कहते हैं नही उनकी उन्हें चिंता हमारी है हमारे प्राणों मुख्य रक्षत सुदर्शन चक्रधारी है हम क्या भगवान की चिंता करेंगे चिंता तो भगवान हमारी करते हैं तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज भोजन पा लीजिए दुर्वासा ऋषि ने कहा क्या तुमने भोजन नहीं पाया अरे अम्बरीश महाराज जी ने कहा आप जैसे परम भागवत वैष्णव को निवेदन देकर मेरी क्या मजा ले जो मैं भोजन पालू एक वर्षों तक जल आहार करते थे अन्न नहीं लेते थे ऐसे हमारे श्री अमरीश जी महाराज जी जिनका नाम सुनने से ही पावन हो जाए ऐसे अमरीश महाराज जी को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं अमरीश महाराज जी का नित्य नियम था नित्य 60 करोड़ गायों का दान करते थे नित्य हर रोज अमरीश जी महाराज अमरीश जी महाराज जी, जी के तीन बेटा हुए थे आगे चलकर श्राद्य मनु के दस पुत्रों में पुत्र थे जिनका नाम था इच्छवाकु कहते हैं कि एक समय श्राद्य मनु को छींक आई और छींकने से पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ इच्छवाकु इच्छवाकु के सौ पुत्र थे इनके जो तीन पुत्र थे वो उत्तर दिशा के राजा हुए यानी के नॉर्थ के 25 पुत्र ईस्ट के राजा हुए यानी कि पूर्व दिशा के 25 पुत्र पश्चिम दिशा के यानी के वेस्ट के राजा हुए और सैतालीस पुत्र दक्षिण दिशा के राजा हुए यानी के साउथ के इच्वाको के के पुत्र थे विकुशी विकुशी का पुत्र हुआ पुरंजय पुरंजे का पुत्र हुआ आनेना आनेना की वंश परंपरा में राजा यवनाक्ष का जन्म हुआ राजा यवनाक्ष की सौ पत्नियां थी संतान नहीं होती थी वन में चले गए अपनी पत्नियों को लेकर ऋषियों को दया आ गई तो उस समय ऋषियों ने कहा कि राजन चिंता ना करो हम देवराज इंद्र का पूजन करेंगे तुम्हारे लिए संतान प्राप्ति के लिए तो इंद्र का पूजन किया तो उस समय जो पूजन का जो ए, स्थान था वहीं पर एक पानी का कलश रख दिया तो ऋषियों का यह विचार था कि सवेरे राजा युवनाक्ष की पत्नियों को ये जल पिलाएंगे ताकि सब रानियां गर्भवती हो जाएगी यह बात राजा युवनाक्ष को पता नहीं थी नदी तालाब उस आश्रम से बहुत दूर था राजा को बड़ी जोर की प्यास लगी राजा को प्यास लगी तो राजा ने देखा घड़ा भरा पड़ा पानी का राजा वही जल पी गए सवेरा हुआ सवेरे एक दूसरे का मुंह देख रहे ऋषि ब्राह्मण बोले घड़ा कैसे खाली हो गया किसने पानी पी लिया इस कलश का तो राजा यमनाक्ष ने कहा हमें प्यास लगी थी जल तो हमने पान कर लिया बोले राजन अब तो उल्टा हो गया बोले क्या बोले हमने तो ये जल मंत्र पढ़ावा रखा था कि सवेरे तेरी रानियों को पिलाएंगे ताकि वो गर्भवती हो जाएगी तो राजन अब गर्भवती तो तुम्हारी रानी तुमको ही होना पड़ेगा तो इस तरह से राजा यौवनाक्ष गर्भवती हो गए देखो मंत्रों में कितनी शक्ति है कि, कि पुरुष भी गर्भवती हो सकता है क्या समय आने पर राजा यौवनाक्ष की सीधी कोक को फाड़कर बच्चे का जन्म हो गया अच्छा ऑपरेशन किसने किया ऋषियों ने ऋषि ब्राह्मण सब काम करना जानते होंगे। उस समय क्या हुआ <coughs> बड़ी समस्या सताने लगी समस्या ये सताने लगी कि अब बालक को दूध कैसे पिलाया जाएगा क्योंकि रानियों ने तो जन्म दिया ही नहीं जन्म स्तन से दूध आ जाए राजा यमनाक्ष दूध पिला नहीं सकते हैं क्योंकि पुरुष हैं। अब बच्चे को पाले कैसे उस समय देवराज इंद्र प्रकट हुए इंद्र ने कहा महाधाता मतलब मैं इस बच्चे का पालन करूंगा तुमने मेरा पूजन किया था तो छोटी सी अपनी उंगली में अमृत चुसा चुसा कर इस बच्चे को बड़ा किया और बच्चे का नाम क्या हो गया बोलो मन महाराज की जय श्री मंदाता जी हुए मंदाता महाराज जी की पत्नी थी बिंदुमती तो मंदाता की पत्नी बिंदुमती से तीन बेटा हुए और पचास कन्या हुई अब महाराज एक हमारे ऋषि सौभरी ऋषि वो यमुना जी में तप कर रहे थे सौभरी ऋषि क्यों कि संसार की माया मुंह में ना फंसेंगे देखो माया को अगर आपको लपेटना है तो माया कहीं भी आपको लपेट लेगी चाहे आप घर में रहकर भजन करें या मन में रहकर भजन करें माया से कोई बच नहीं सकता कभी भी लपेट लेगी इन्होंने मछलियों का जोड़ा देख लिया और मछलियों के जोड़े को देखकर विचार करने लगे जब इनकी गृहस्थी हो सकती तो हमारी नहीं हो सकती बताओ अच्छा इन्हें पता लग गया सोभरी ऋषि को कि भाई मन दाता की पचास कन्या है एक हम मान ले हम मांग लेते क्या हो जाएगा ये चले गए महाराज मन धाता के पास <coughs> बोले राजन आपकी पचास पति आप पचास बेटिया हैं बोले हा बोले एक हमें दे दो तो, हम भी गृहस्थी करना चाहते हैं मन दाता ने मनी मन विचार किया बूढ़ा बाबू है बूढ़ा दांत नियमों के अंदर ठीक से चल नहीं सकता और मेरी खूबसूरत बेटियों से विवाह करेगा तो उस समय मंदाता ने कहा बात सुनिए हमारी बेटियों का स्वयंवर है तो आपकी इच्छा आप भी आ जाए स्वयंवर में तो हमारी बेटियां अपना वर खुद चुनेगी सौ ऋषि की, की बात समझ गया ये हमको बुढ़ा बाबू समझ रहा हैं सौबरी ऋषि ने अपने तपोबल से ऐसा रूप सजा दिया जब स्वयंवर में आके आसन पर बैठ गए तो जितने राजकुमार स्वयं में आए थे न सब फीके थे सोबरी ऋषि के आगे उस समय मन धाता की पचास की पचास बेटियों ने कहा पिताजी हमको तो यही वर चाहिए आए थे किसके चक्कर में एक के और कितनी मिल गई पचास तो एक एक रानी से सौवरी ऋषि के सौ सौ बेटा हुए थे इस तरह से ऋषि भर गृहस्थी आश्रम में प्रवेश कर गए विचार आया कि ये इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है सागर की लहरों की तरह होती है इच्छाएं गृहस्थी आश्रम की इन्हें मारना पड़ता है उस समय ये बात बुद्धि में आते ही भगवान का भजन करने के लिए अपनी पचास पत्नियों के संग चले गए और भजन कर कर अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान को प्राप्त कर लिया बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय मंदा के बेटा हुए श्री अमृत महाराज ये दूसरा अमरीश महाराज है अमरीश जी के बेटा हुए युवनाक्ष हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे इस तरह से इनके वंश परंपरा में राजा त्रिशंकु का जन्म हुआ त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिचंद्र जिन्होंने धर्म के लिए अपने आप को अपनी पत्नी अपने बच्चों को धाव पर लगा दिया था हरिचंद्र के पुत्र वे रोहित रोहित के पुत्र हरित जिनके वंश में राजा बाहुक का जन्म हुआ राजा बाहुक अपने शत्रुओं के द्वारा हारे गए राज काज, सब कुछ चला गया आप अपनी दो पठरानियों के संग कहा चले गए राजा बाहुक वन में चले गए और राजा बाहुक मर गए तो राजा भाहूक की एक पत्नी गर्भवती थी वो अपने पति की जिता जब सती होने जा रही थी तो उस समय रिशु ने कहा देखो रानी आप गर्भवती है आप ऐसा ना करें तो उस समय जो राजा बाहु की दूसरी पत्नी थी वो जलेसी करने लगी लो मेरी सोच तो गर्भवती है मैं इसके बच्चे को मार दूंगी <coughs> तो सोत ने मतलब राजा बाहु की दूसरी पत्नी ने उनकी जो पत्नी थी दूसरी उसे जहर दे दिया जो गर्भवती थी पर जिसे राम रखे उसे कोई ना चके तो समय आने पर गर विष्ण को कहते हैं तो गर के संग बच्चे का जन्म हो गया और इन्हीं ही बच्चे का नाम हुआ बोलो सागर महाराज की जय राजा सागर के भी दो पटरानियां रानियां थी एक इनकी रानी थी सुमति जिनके साठ हजार बच्चे थे और एक इनकी रानी थी केशनी इनके बेटे थे असमंजर असमंजर जो था वो बच्चों को खिलाने ले जाता मार देता था तो उस समय जब शिकायतें करने लगी जनता तो राजा सागर ने अपने बेटे को निकाल दिया था अपने राज्य से तो हुआ यह कि राजा सागर ने एक समय यज्ञ किया देवराज इंद्र जो है वो घबरा गए कि हमारी सीट ना छीन ले तो राजा सागर के जो अशोम घोड़े का घोड़ा था उसको चुरा लिया इंद्र ने और घोड़े को चुराकर उसने कपिल आश्रम पर बांध दिया भगवान कपिल के आश्रम पर नीचे पाताल में राजा सागर के साठ पुत्रों ने स्वर्ग आदि लोगों में ना जाने कहां भूमि पर ढूंढा घोड़ा नहीं मिला अंत में तो इस पृथ्वी को खोते-खोते अंदर चले गए तुझे तो पृथ्वी को खोते-खोते नीचे पाताल में चले गए तो वहां इन्होंने कपिल आश्रम के पास घोड़े को पाया हमारा जुआ यह कि घोड़ा तो ले लिया बच्चों ने पर भगवान कपिल को बुरा भला कहने लगे तो भगवान कपिल जो थे उनके नेत्र खुल गए और उस वक्त जो है भगवान कपिल के नेत्रों की अग्नि से राजा सागर के साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गए आगे चलकर जो है राजा सागर के पोते थे जिनका नाम था हंसुमान जो के असमंजर के बेटा थे हंसुमान अपने काकाओं की खोज में गए तो जब वो नीचे पाताल में गए तो राखों का ढेर वो आँखों को उठा उठाकर जल में डालने लगे उस समय गरुड़ जी ने कहा कि देखो इस जल में डालने से तुम्हारे चाचाओं को मुक्ति नहीं मिलेगी तुम गंगा को लेकर आओ गंगा से ही तुम्हारे इन पूर्वजों को उधार में उधार होगा तो हंशुमान अपने चाचाओं की मुक्ति के लिए तपस्या करने गए पर ना कामयाब हो गए और इन ही के बेटा हुए दिलीप महाराज दिलीप जी ने भी तब किया गंगा जी को लाने के लिए गंगा जी नहीं आई और दिलीप महाराज जी के परम भागवत पुत्र बोले भागीरथ महाराज की जय भागीरथ महाराज जी जो है उनके तप तप से गंगा जी प्रसन्न हो गए तो बोले भाई शंकर जी का तप करो क्योंकि मेरे वेग को सहन नहीं कर सकता कोई मैं आऊंगी स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरऊंगी फिर पात्र को चिड़ती भी चली जाऊंगी तो उस समय महादेव का तप किया महादेव जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और शंकर जी का नाम गंगधार हो गया बोलो गंगधार महादेव की ज गंगाधार आए शंकर जी ने एक दिव्य विमान दिया भागीरथ को कहा कि आप विमान पर आगे जाइए गंगा जी आपके पीछे आ रही है भागीरथ जी विमान पर आगे आगे गंगा जी आ रही थी पीछे पीछे उस समय झ ऋषि की कुटिया आ गई तो गंगा झंडू ऋषि की कुटिया को ही भागे लेकर चली गई ऋषि को तो बुरा बुरा लगा ऋषि पूरी गंगा को पी गए अरे भागीरथ जी बुरे लो ऋषि तो डगार मार गए मेरे पूर्वजों का क्या होगा प्रार्थना करी उस समय झंडू ऋषि ने श्री भागीरथ जी की प्रार्थना पर गंगा जी को प्रकट किया कान से और तब से माँ गंगा का नाम जांडवती हो गया झंडू पुत्री के लाई और जांडवती नाम हो गया बोलो भक्त वस्तल भगवान की माँ गंगा की जय भगीरथ के बेटा हुए श्रोत जिनकी वंश परंपरा में सुदास का जन्म हुआ और सुदात के दास के पुत्र सवदास हुए जिनकी पत्नी का नाम था दमयंती हुआ यह कि राजा सवदास वन में गए और एक राक्षस को मार दिया राक्षस के भाई को छोड़ दिया वो ही राक्षस का भाई राजा सवदास के घर में रसोईया बनकर गया मनुष्य को मारा उसका मांस खाटा उसका भोजन बना दिया और कहा सौदास करे विशेष ऋषि को परोस दो तो ऐसा भोजन बनाया था कि मांस नीचे और ऊपर भाजी नजर आ रही थी अब जैसे ही जैसे ही सौदास गुरुदेव के पास प्रसाद लेकर गए भोजन तो उस वक्त हुआ ये कि विशेष ऋषि ने ध्यान किया ये तो मनुष्य का मांस है अरे सौदास मुझे मांस खिला रहेगा तो विशेष ऋषि ने राजा सौदास को श्राप दे दिया जा तू तो नरभक्शी राक्षस हो जा बाद में विशेष ऋषि ने ध्यान किया है इनकी तो कोई गलती नहीं थी सौदास की ये तो एक राक्षस रसोईया बनकर आ गया अब जब विशेष ऋषि ने राजा सौदास को कहा राजा क्षमा कर दो हमने तुम्हें श्राप दे दिया तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं था तो उस समय राजा सौदास ने कहा जो ध्यान अभी क्या पहले कर लेते मुझे नरबख् राक्षस बनने का श्राप तो नहीं मिलता जल ले लिया हाथ में बोले मैं आपको श्राप दूंगा मैं आपको खत्म कर दूंगा श्राप देकर माता धमयंती ने हाथ रोक दिया आपके गुरु हैं तो राजा सोवदास ने कहा कि मैं जल को फेंकूंगा गुरु पर फेंकता हूं तो गुरु की जान पर चिंता आ जाएगी जगत में फेंकता हूं तो जगत का नाश हो जाएगा तो फेंकू तो फेंकू कहा उस समय राजा ने उस जल को अपने पैरों पर ही फेंक दिया इस तरह उनके जो पैर थे ना वो सड़ गए थे मतलब बड़े बेसुरे हो गए थे इसलिए इनका जो एक नाम पड़ा था एक कलम कलमसाध पाद अब ये नरब अक्षी राक्षस बन गए एक दिन जंगल में घूम रहे थे तो इनको बड़ी जोर की भूख लगी तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देख लिया बैठे हुए ब्राह्मण को उठा लिया खाने के लिए अब जब ब्राह्मण को खाने के लिए उठा लिया तो उस वक्त ब्राह्मणी इनसे प्रार्थना कर रही है hey, राजा सौदास आप तो बड़े धर्मात्मा हो विशेष ऋषि के श्राप से आप नरबक्षी राक्षस बन गए आप धर्मात्मा हो मेरे पति को मुक्त कर दो पर राजा एक ना सुने उसे तो भूख सता रही थी उसने ब्राह्मण को तोड़ा दे पेट में लेकर चला गया ब्राह्मणी ने कहा कि राजन तुमने मेरे पति के संग अन्याय किया मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जब तुम नरभ राक्षस से मुक्त होंगे उन्हें तुम्हें राजा का शरीर प्राप्त हो जाएगा उस समय जब तुम अपनी पत्नी के पास संतान की कामना से जाओगे तो तुम्हें अकाल मृत्यु हो जाएगी अब जब ये नरभक्शी योनी से मुक्त हुए तो बात ये जानते थे कि मैं संतान पैदा नहीं कर सकता अपनी पत्नी से तो विशेष ऋषि को बुला लिया विशेष ऋषि ने रानी को गर्भ धारण करवा दिया पर सात साल हो गए बच्चे का जन्म भी नहीं होता था तो उस समय राजा सोहदास ने विशेष ऋषि को कहा भगवान बच्चे का जन्म क्यों नहीं हो रहेगा विशेष ऋषि दौड़े दौड़े आए और पता नहीं विशेष ऋषि को क्या सूझी ऋषि ने पत्थर उठा लिया हाथ में पत्थर उठाकर देव माता धमयंती के पेट पर ही मार दिया बच्चे का जन्म हो गया सब हैरान परेशान हो गए ये कैसे तरीका बच्चे का जन्म लेने का तो बच्चे का नाम ही रख दिया अशमक अशमक का मतलब होता है ये क्या तरीके बच्चे का जन्म लेने का बड़ी हैरान करने वाली तरीका है बच्चे का इस तरह से नाम पड़ गया अशमक अशमक के वंश में राजा खटवांग हुआ और राजा खटवांग ने ढाई घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था ये चरित्र आप सबने भागवत महाप्राणी के दूसरे स्कंध में श्रवण किया है खटवांग के पुत्र हुए दीर्घ भाव दीर्घ भाव से रघु का जन्म हुआ और इस वंश को रघु वंश कहा जाने लगा रघु ऋतु कुल सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए रघु जी के बेटा हुए अज और अज के बेटा हुए बोलो दशरथ महाराज की जय श्री दशरथ जी महाराज हुए दशरथ जी महाराज इन्हें इसलिए दशरथ जी कहा जाता है कि इनका रथ जाता था दसों दिशाओं में तो दसों दिशाओं में जिनका जाता था रथ उनका नाम हो गया दशरथ दशरथ महाराज की 360 सौ पत्नियां थी संतान होती नहीं थी दशरथ जी महाराज तो जी की तो दशरथ जी महाराज जी ने जब श्री दशरथ दशरथ जी महाराज जी का जब विवाह तय हुआ श्री कौशल्या देवी से तो उस समय एक आकाशवाणी हुई कि कौशल्या से जो पुत्र होगा वो रावण का काल होगा रावण घबरा गए कौशल नरेश के यहां भी आक्रमण कर दिया और अयोध्या में भी इसने क्या कर दिया आक्रमण कर दिया रावण ने रावण जब कौशल नरेश के राज्य में गए सीता उसने अपना रावण ने कौशल्या को पकड़ा एक सिंदुक में बंद कर दिया रथ पर डाल दिया और जब इसने अयोध्या में हमला किया था तो उस समय नौ विहार कर रहे थे दशरथ जी महाराज उस वक्त इसने हमला कर दिया था अयोध्या में तो महाराज जी क्या कि जब गिरे ना तो एक लकड़ी के सहारे सरियों में वो दशरथ जी और उनके जो मंत्री थे सुमंत्र जी वो भी लकड़ी के सहारे आगे चलने लगे बहते बहते आगे जा रहे हैं। ने विचार किया कि अब मैं उसने इस जाकर इसको क्या करूँगा तो उसने क्या किया ऊपर रथ से ही उस सिंधु को नीचे पानी में फेंक दिया इसी तरह एक मछली होती जो फाइटर मछली होती है तो उस मछली ने क्या किया कि ठोक ठोक कर उस सिंधु को कहाँ लगा दिया द्वीप पर आइलैंड होता ना द्वीप वहां लगा दिया और वहां दशरथ जी महाराज जो, सुमंत्र जी भी आ रहे थे वो भी उसी द्वीप पर आ गए जब सिंधु खोला अरे दशरथ जी ने देखा ये तो मेरी पत्नी है होने वाली तो उस समय जो है माँ कौशल्या के संग दशरथ जी का जो है विवाह हुआ और दशरथ जी का जब विवाह माँ कौशल्या के संग हुआ तो एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था शांता दशरथ जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। रोमपाद महाराज जो थे दशरथ जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे और रोमपाद के संतान तो थी नहीं तो उन्होंने क्या किया कि जो दशरथ जी की कन्या थी शांता उन्हें गोद ले लिया बुलभक्त वसन भगवान की जय इस तरह से दशरथ जी के कन्या हुई थी शांता और वो भी रोमपास जी ने क्या ले लिया गोद ले लिया जो के अंग देश के राजा थे इसी तरह से दशरथ जी का विवाह देवी से हुआ तो टेक्सिला शायद जगह का नाम है पिंडी में आती है कोई तो दशरथ जी महाराज क्योंकि एक रानी की थी तो जब के दशरथ जी विवाह करने आए तो केकई नरेश ने कह दिया था हे hey दशरथ मेरी बेटी से जो विवाह मेरी बेटी से जो बेटा होगा वो ही राजगद्दी पर बैठेगा तो दशरथ जी ने कहा हसी बात है केके का पुत्र ही राजगति पर बैठेगा क्योंकि कौशल लेके तो होते ही नहीं थे संतान है तो यह बात लिखत हुई थी और इस बात को कौन कौन जानते थे कौशल नरेश दशरथ जी महाराज और सुमंत्र जी पर जिस समय राजा दशरथ का विवाह हो गया देवी केकई के से तो जाते समय केके के नरेश ने कह दिया था कि मेरी बेटी मुझे तुम्हारे पति ने कहा है वचन दिया है लिखत हुई है कि तुम्हारा बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा पर इनसे भी कोई संतान नहीं हुई सुमित्रा जी जो थी उनसे भी कोई संतान नहीं हुई सुमित्रा जी से इस तरह जो है राजा दशरथ ने चलते चलते जो है वो 360 विवाह किए पर नहीं थी संतान है तो मुख्य इनकी कितनी रानियां थी पटरानियां कौशल्या केकई और सुमित्रा अब एक दिन क्या हुआ कि दशरथ जी महाराज जी ने गुरु विशेष ऋषि से कहा हे गुरुदेव आप कुछ ऐसा करें कि मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो विशेष ऋषि ने कहा देखो पहले हम अशुभ यज्ञ करेंगे उसके बाद पुत्र प्राप्ति के लिए आपका यज्ञ होगा तो अशोक मेघ की तैयारी चल रही थी यज्ञ की तो जो दशरथ महाराज जी के जो मंत्री थे सुमंत्र जी उन्होंने कहा राजन देव सभा में आकाश देव सभा में चार कुमारों ने एक भविष्यवाणी की थी कि को वंश में राजा दशरथ आएंगे और दशरथ के यहाँ भगवान अपने चार हंसों से अवतार लेंगे और उससे मैं ये भी कहा था चारों कुमारों ने के दशरथ जी के एक दामाद होंगे जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि उस यज्ञ को करेंगे और श्रृंगी ऋषि कौन है एक समय है विभांडिक ऋषि बड़े वैराग्य भजनानंदी संत विभांडिक ऋषि ना मकान ना दुकान ना घर बार कुछ भी नहीं था बहुत वैराग्य संत थे बर्तन भी रखते थे कोई बर्तन आदि नहीं थे हाथों से कार्यक्रम पर कर थे, जल आदि भोजन ऐसी बातें थे बहुत वैराग्य नदी में स्नान कर रहे थे उस समय ऋषि की संतान की जो शक्ति थी वो नदी में बह गई एक प्यासी हिरनी पानी पी रही थी उस हिरनी ने पानी पी लिया विभाडिक ऋषि की शक्ति हिरनी के पेट में चली गई और उस हिरनी से एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम हुआ श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि ने क्यों कहते थे क्योंकि इनके सरपरता सिंह इसलिए इनका नाम हुआ श्रृंगी ऋषि विभांडिक ऋषि ने अपने बेटे में बड़ा वैराग्य धारण कर रखा था और जो जम्बल जहां इनका आश्रम था वहां शेर तो रह सकता था शेर ही नहीं, नहीं रह सकती थी हाथ ही तो रह सकता था हाथी नहीं रह सकती थी क्यों मेरा बच्चा ब्रह्मचारी रहेगा तो हुआ यह कि एक समय क्या हुआ कि जो रोमपात थे अजय अच्छा, रोमपात क्यों कहते उन्हें क्योंकि रोम मतलब बाल पात मतलब तलवा हमारे पैर के तलवे के नीचे बाल नहीं है पर राजा रोमपात के पैर के तलवे के नीचे बाल हैं इसलिए उन्हें कहा जाता था रोमपात एक दिन की बात है कि रोमपाद ने इंद्रभक्त ब्राह्मण था उसका अपमान कर दिया अपराध कर दिया उनके चरणों में तो कोई दान पुण्य करने हो गए तो कीमती हीरा दे दिया उन्हें बोले बाबा भे इतना कीमती हीरा लेकर क्या करेगा तो वो लेकर कोई हल्के वाला दे दिया इंद्र भक्त ब्राह्मण जो है वो क्रोधित हो गए और इस तरह से देवराज इंद्र नाराज हो गए और राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा करना बंद कर दिए अकाल आ गया तो उस समय रोमपाद जी ने कई देशों के ऋषियों को बुलवाया तो उस समय कुछ ऋषियों ने कहा कि देखो राजन ये आकाल कब दूर होगा जब विभांडिक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि तुम्हारे राज्य में आएगा और यज्ञ करेगा तब ये तुम्हारा अकाल दूर होगा क्यों क्योंकि इस आकाल को वही दूर कर सकता जिसने किसी स्त्री से जन्म नहीं लिया हो और वो तो हिरणी से जन्म लिया था औरत से भी जन्म लिया था अब महाराज श्रंगी ऋषि को लाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि विभानिक ऋषि बड़े भजनानंदी है और कहीं क्रोधित हो गए तो श्राप श्रूप दे देंगे तो उस वक्त हुआ ये कि जगह जगह नगर में ऐलान करा दिया गया कि राज्य की सेवा के लिए कौन ये कार्य करेगा जो श्रृंगी ऋषि को यहां लेकर आ जाए अंगदेश तो उस वक्त जो है वहीं अंगदेश की कुछ स्त्रियां थी जो गाना बजाना करती थी तो उन्होंने कहा क्यों ना देश की नहीं हम कुर्बानी देते दे। तो उस समय वे स्त्रियां जो थी वो सन्यासी बाबा बन गई स्त्रियां भक्त बन गई तो बहुत विशाल एक नौका थी मानो एक द्वीप की तरह तो उस समय विभानिक ऋषि किसी कार्य से गए होंगे तो उन्होंने अपनी नौका को आगे किया और उनकी कुटिया में चली गई तो विभानिक ऋषि ने जब उन स्त्रियों को देखा तो बोले ये तो बड़े तेजस्वी ऋषि हैं तो आलिंगन किया तो उनको एक, एक अलग भाव हुआ अलग प्रभाव हुआ क्योंकि स्त्रियां थी सारी तो उस समय श्रृंगी ऋषि ने उन स्त्रियों को आओ हम आप, आप हमारे यहाँ के फल फूल आदि खाओ तो उस समय उन, उन सब स्त्रियों ने कहा था हम अपने देश का फल तो में खिलाइए तो मिठाइयाँ थी और मिठाइयाँ दी तो, तो प्रसन्न हो गए बोले भाई ये तो आपके जो राज्य का फल तो बड़ा मीठा है तो उस समय कोई उसके हाथ दबाए कोई पैर दबाए उनकी सेवा करे तो उनको आदि कर दिया अपना इस तरह समय पाकर श्रृंगी ऋषि को वो स्त्रिया लेकर चली गई कहा अंग देश और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने उस देश की उस धरती पर पग रखा वर्षा बरस गई आगे चलकर जो है राजा रोमपाद ने इन्हीं श्रृंगी ऋषि का विवाह माता शांता के संग कर दिया जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन थी शांता